शिव पुराण वायु संहिता वायु देवता कहते हैं तदनंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायनी एवं मनोहर वाणी में बोले ब्रह्मण तुमने इस समय प्रजाजनों के वृद्धि के लिए ही तपस्या की है तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा सर्वव्यापनी सूक्षमा सदसदभाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की ब्रह्मा जी बोले सर्वजगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया इनके आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ आपके पहले नारी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था इसलिए नारी कुल सृष्टि करने के लिए मुझमें शक्ति नहीं है संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही ही होता है, अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार के शक्ति देने वाली आप माया देवेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापनी देवी इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए ब्रह्मयोनी ब्रह्मा की इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भवों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की उसे देखकर देव हुए कहा, तुम देख कर देवदेव की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को सूर्यधार करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई, फिर महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा के सृष्टि का कार्य चलने लगा मुनिवरों इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह प्राणियों के सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है अतः अवश्य सुनने योग्य है जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है